शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा शिव सागर में रहने वाले विष्णु तथा तो कैलाशवासी हर ये सब शिव की ही विभूतियां हैं शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से तीन प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है जगत में नीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती हैं समस्त वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्वसंपत्त स्वरूपणी लक्ष्मी वक्षस्थल में आविर्भूत हुई है तथा तो शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था वे ही कल्याण में ही सत, सती अब तुम्हारे वीर और मेनका के गर्भ से प्रकट हुई है शैलराज यह शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती हैं प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं ये सदा सिद्ध सिद्धिदायिनी और सिद्ध स्वरूपनी है भगवान हर भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेमपूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं अतः गिरिराज है तुम शिक्षा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रीतम के स्थान में चली जाएगी देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो गिरे ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा शैलेंद्र यदि तुम शिक्षा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा ताक भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है ईश्वर के की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती गिर राज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों के भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है